ज्ञान चर्चा जिज्ञासा किसी भी वस्तु का ज्ञान तो प्रमाण से होता है फिर ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य की अपेक्षा क्यों है समाधान यह बात ठीक है कि वस्तु का ज्ञान प्रमाण से ही होता है पर यदि प्रमाण में ही दोष है तो वस्तु का ठीक से ज्ञान नहीं होता अतः साधना में हमारा समस्त प्रयास बुद्धि में स्थित प्रतिबंधक रूप संस्कारों को नष्ट करने में ही होता है जब बुद्धि किसी प्रकार के दोष से रहित होकर शुद्ध हो जाएगी तब प्रमाण शुद्ध हो जाएगा शुद्ध प्रमाण में वस्तु स्वतः प्रकाशित होगी इसीलिए सारे साधन प्रमाण को शुद्ध करने के लिए है यदि आप में राग है तब आपका बुद्धि प्रमाण शुद्ध कैसे हो सकता है जैसे किसी न्यायाधीश के सामने कटघरे में खड़ा अपराधी उसका संबंधी है वह उसको बचाना चाहता है तब वह सारा कानूनी ज्ञान उसको बचाने में लगाएगा क्योंकि ममत्व से उसकी बुद्धि कलुषित हो जाती है ऐसी स्थिति में वह न्याय नहीं कर कर सकेगा इसी प्रकार आपके पुत्र का किसी दूसरे के लड़के से झगड़ा हो जाता है तो आप ममत्व के कारण अपने पुत्र का ही पक्ष लेते हैं निष्कर्ष रूप में ऐसा समझना चाहिए कि यदि बुद्धि में जगत के प्रति ममत्व का संस्कार है तो वह संस्कार बुद्धि की योग्यता को कुंठित कर देता है अतः कुंठित बुद्धि के प्रतिबंध को हटाने के लिए हमें कर्म से लेकर उपासना तक सारे साधन करने पड़ते हैं जिससे जगत का लगाव समाप्त हो जाए अहम ममेति संसार है शरीर में जो अहमता केंद्रित है एवं इसके द्वारा इसके संबंधी वस्तुओं और व्यक्तियों में जो ममत्व केंद्रित है यही तो संसार है इसी का हटाना पड़ेगा इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है जिज्ञासा ज्ञानी जन समाधि दशा में वृत्ति रहित स्थिति में रहते हैं तब अद्वैत स्थिति है यह तो ठीक है परंतु जो पुरुष लोक व्यवहार करते हुए मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहता है उसकी इस बात में कितना सामंजस्य है समाधान तत्वमसी यह शब्द बोलने मात्र से आपका काम नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधित अर्थ गृहित नहीं होगा तब तक तत्त्वमसी का फल उदय नहीं होगा ऐसे ही साधक के शिवो हम बोलने पर भी उसके अंदर शिव शब्द और अहम शब्द का क्या अर्थ बैठा है इस पर ही उसका फल निर्भर करता है शिवो हम बोलने मात्र से काम नहीं चलता यदि इन दोनों शब्दों का शोधन साधक ने कर लिया है तो उसका बोलना भी सार्थक है और न बोलना भी अभ्यास के लिए बोल ही सकता है पर यदि शोधित अर्थ अंदर नहीं बैठा है तो मात्र शिवोहम शब्द कल्याण करने वाला नहीं है जिज्ञासा शरीर से अहमता हटाने के लिए विचार के अतिरिक्त कोई अन्य भी साधन है क्या समाधान जो वस्तु अविचार से सिद्ध है वह तो विचार से ही हट सकती है अन्य कोई उपाय नहीं है जिज्ञासा जिसने पद पदार्थ को ठीक से समझ लिया है ऐसे साधक को गुरु के द्वारा तत्व ज्ञान का उपदेश सुनकर तुरंत अपरोक्ष साक्षात्कार क्यों नहीं हो जाता समाधान हाँ जिसको पद पदार्थ का ठीक ज्ञान है उसको तो अपरोक्ष ज्ञान हो ही जाना चाहिए परंतु यदि बुद्धि श्रद्धा समर्पित नहीं है तो वह हमेशा काटने में ही लगी रहेगी वह तत्व को समझने में नहीं लगेगी ऐसी बुद्धिवाले को ज्ञान होना कठिन है इसको ही शास्त्रों में अपराध वासना कहा गया है